नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन एंटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष रजनीश जी आए हुए हैं जो तीन दिन से मेडिटेशन जो कैंपेन चल रहा है तो वो इनर पर्सनैलिटी के बारे में अच्छी तरह से हमें बताएंगे और मैं चाहूँगा कि वो अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें हम भी उनको सुनना चाहेंगे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है तो आइए आप सभी की तरफ से रजनीश जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप ओम शांति हम बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ पर आके और भी अच्छे हो गए हैं <laughs> यहाँ पर जो पॉजिटिव वाइब्स अच्छे-अच्छे सोच अच्छी भावनाएं और इतनी खुशियाँ जो मिली हैं जी, जी जी और ये सीखने को मिला है कि कैसे अपनी नेगेटिविटी हम छोड़कर और पॉजिटिव होकर अब हम आगे जाएंगे अपनी आगे की जिंदगी हम और पॉजिटिव रखेंगे खुशनुमा रखेंगे खुद भी हम खुश रहेंगे और औरों को भी हम खुशी रहेंगे क्या बात है, क्या बात बात है है मैं रजनीश वर्मा प्रोफेशन से एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और पैशन और शौक मेरा है समाज सेवा और सोशल एक्टिविस्ट नहीं, नहीं। मेरे को 40 साल हो गए आईटी इंडस्ट्री में 40 सालों में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे बहुत सारे सेमिनार्स से अटेंड किए हैं कॉन्फ्रेंसें अटेंड की, अटेंड भी किए और ऑर्गेनाइज भी किएज भी हाँ अपने लिए भी कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ सेक्रेटरी भी रहा हूँ <laughs> तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया लेकिन जो हमने इधर देखा प्रोग्राम जी वो बहुत ही अनूठा बहुत ही यूनिक बहुत ही अच्छा लगा हमें जी जी जी आ, रजनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यहाँ पर जो आपने प्रोग्राम देखा ये यूनिक रहा आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको हुआ है यहाँ पर वैसे आप खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स आप अटेंड भी करते हैं लेकिन यहाँ का जो फील है यहाँ का जो अनुभूति है वो सबसे यूनिक था अलग था निरला था जो आपको अपने मन को स्पर्श करने वाला था इसीलिए आप यहाँ से जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन काल में आपने कहा कि आप कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में आपने बहुत 40 साल काम किया है उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एनजीओस को आपने ज्वाइन करके जॉइंट वेंचर में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किया हैं। मैं चाहूँगा कि जो सोशल एक्टिविटीज़ आपने किया है उसके बारे में कुछ बातें बताइए जैसे बच्चों को पढ़ाना या फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर कुछ भी जो किया है आपने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें बताइए धन्यवाद रमेश जी आ, मैं इंजीनियर के साथ साथ समाज सेवा में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है जी रुचि रही है और कुछ ऐसा लगता था कोई भी अगर गरीब बच्चा दिखाई देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता हुँ, हुँ, कि हमें ऐसा लगता है कि कि ऐसा क्यों है वो बच्चा इतना परेशान है पैसा नहीं है उसके पास पहनने के लिए खाने के लिए तो अच्छा नहीं लगता है हुँ, हुँ, हुँ, लेकिन हम अपने हाथ से तो तो सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं हुँ, हुँ, लेकिन एन की मदद से कुछ संस्थाएं हैं हमने करीब पैंतीस पैंतीस छत्तीस साल पहले एक एनजीओ हमने ज्वाइन की थी बालकनजी बारी इंटरनेशनल और वो बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है हुँ. वो बच्चों और औरतों के लिए की, -की विशेष उनकी सेवाओं में एन जी ओ थी हुँ. और और उस एनजीओ में जैसे हम फ्रेश इंजीनियर हो बन के आए थे युवा थे इंजीनियर हु. तो उसको ज्वाइन करने से हमें काफ़ी कुछ अपने समाज के बारे में मालूम चला कि समाज में क्या होता है क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयाँ तो हम वहां पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ हम करते थे झुग् झोंपड़ी एरियाज़ में जाकर और वैसे कविताओं का भी प्रोग्राम रखते थे हु. और जो बच्चे स्कूल के या कॉलेज के बच्चों से हम कविताएं मंगवाते थे हुँ हुँ और और उनको सेलेक्ट हम करते थे और जो जिनकी अच्छी कविताएं होती थी उनको फिर हम इनाम भी देते थे सर्टिफिकेट देते थे और उनको अप्रीशिएशन होता था हम्म क्या बात है क्या बात है रजनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया जिस तरह से आप बच्चों को और महिलाओं को मोटिवेट करते रहें और हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा को देख उन्हें सम्मानित करना ये एक आ, बहुत ही अच्छा काम है जो आप करते रहें और मैं चाहूँगा कि जीवन में जैसे हम लोग कहते हैं ना संघर्ष एक जीवन का एक अंग है हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत आते रहता है जिससे उसकी मोटिवेशन एक्चुअली में बढ़ता है वो अपनी अंदर की जो गुणवत्ता है वो प्रेजेंट करने के लिए शायद वो संघर्ष आता है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ ना हो लेकिन फिर भी आपको जहाँ बहुत ज़्यादा तनाव फील हुआ किस लिए और किस वजह से रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए देखो ऐसा है जीवन में उतार चढ़ाव सुख और दुख एक जीवन का अभिन्न अंग है जी जिसे बोलते इंटीग्रल पार्ट है, है। नहीं, नहीं, नहीं। और मेरा पक्का यकीन है कि कोई भी ऐसा इंसान या मनुष्य नहीं होगा नहीं, नहीं। जिसके जीवन में सिर्फ दुखी दुख हो या सुखी सुख हो या खुशियां ही खुशियाँ हो, <laughs> दोनों ही चीज़ होती हैं सही बात है खुशियाँ भी होती हैं दुख भी होते हैं सब होते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम खुशी के समय अकेले एन्जॉय नहीं करें चार छः आदमियों को और अपने साथ लें और उस उनके साथ अगर हम इन्जॉय करेंगे तो हमारी खुशी और चार गुनी हो जाती है <laughs> इसी तरह से अगर कोई भी हमारा मित्र या पड़ोसी या कोई ऐसा है जान पहचान का है जो दुखी है आ, अगर हम उसके दुख में अगर हम शामिल हो जाएंगे तो दुख को उसके दुख को आधा और और एक तिहाई या एक हम एक चौथाई हम कर सकते हैं जी जी जी जी आ, जो आपने कहा सर भी हमारे जीवन में खुशियाँ भी आती हैं दुख के पल भी आते हैं दोनों चीजें आते रहते हैं तो ऐसा आपके मन में कब दुख फील हुआ किस वजह से क्या कारण था आ, देखो छोटे मोटे तो होता रहता है अभी जैसे लास्ट ईयर हमारे फादर एक्सपायर हुए हुँ, हुँ, तो काफ़ी दुख हुआ हमें क्योंकि वो काफ़ी अच्छे एक्टिव थे ऑथर भी थे सब थे हुँ, हुँ, उससे पहले एक दुख और हुआ था कि हमारी मदर कि एकदम ही आईसाइट जो है ना उनके विजन दृष्टि एकदम ही बहुत खराब हो गई है हुँ, हुँ. और अब वो बिल्कुल ही देख नहीं पाती तो तो उसे देख कर हमें बहुत दुख होता है हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया पूरी कोशिश कर रहे हैं हम तो ये देखते हैं कहीं भी अगर हो सकता है इलाज भी हम कराएँ लेकिन यहाँ पर हम शायद परमात्मा यही चाहता है इसमें हम बिल्कुल ही असफल हो गए तो ये बहुत बड़ा नहीं, नहीं। हमारे लिए दुख है अच्छा ये जो चीज़ है आ, मम्मी और पापा को आपने दोनों को याद किया है तो मैं थोड़ा सा आगे पूछना चाहूँगा कि जैसे ऑथर रहे आपके पिताश्री तो किस टाइप के उन्होंने बुक्स वगैरह लिखे हैं कौन से कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा जोर देते थे, थे थोड़ा सा उनके राइटिंग के बारे में ज़रूर बताइए हमें देखो हमारे फादर पिताश्री बहुत ही काबिल व्यक्ति और प्रशंसा के योग्य इसलिए हैं नहीं, नहीं। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो से हीरो बने अच्छा <laughs> बिल्कुल ही और ये हकीकत है ये हकीकत इसलिए है क्योंकि उनके मम्मी पापा बिल्कुल ही बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे गांव में रहते थे वो लेकिन उनके दिमाग में जुनून था पढ़ाई का आ, हा, हा, हा। अगर बच्चे सुन रहे हों तो उनको मैं जरूर एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपके दिमाग में जुनून हो उसमें अगर आप अपना पूरा प्रयास करेंगे दिल और दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत बहुत बड़े सफल और बहुत महान व्यक्तित्व आप बन सकते हैं जैसे हमारे फादर थे स्कूल में फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे हम्म हम्म हम्म, लेकिन उन्होंने उनका शौक था पढ़ाई का हम्म, पढ़ाई करते करते वो गांव से फिर गाजियाबाद गाजियाबाद से मेरठ हम्म हम्म मेरठ से लखनऊ और हुँ. फिर फाइनली दिल्ली आ, आ गए पहुँच गए दिल्ली हम्म हम्म हम्म, और दिल्ली में भी वो अपना मेहनत करते रहते थे और आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी कि उन्होंने बी तो की और बी के बाद जो एम की है मेरे ख्याल में पंद्रह या बीस साल के अंतराल के बाद किया अच्छा जबकि हम भी बच्चे थे स्कूल में हम जाते थे उस समय उन्होंने अपनी एम की अब आप देखेंगे कि कितना जुनून, जुनून था, था उनके दिमाग में तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपने पिताश्री के बारे में बातें की हैं और मैं चाहूँगा कि उनके लिए अगर कोई गाना रेडियो के माध्यम से इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अगर डेडिकेट करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई गाना आपको अभी याद आता तो ज़रूर बताइए अभी एक्चुअली इस मामले में मैं मैं बिल्कुल ही सीरो गाने वगैरह मुझे याद नहीं होते जी जी बताइए कौन सा गाना अभी याद आ गया आपको हाँ जी <laughs> एक तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा हाँ। और दूसरा ये है कि हमें एक गाना बहुत पुरानी फिल्म का गाना है हाँ। फिल्म का नाम तो हमें याद नहीं आ रहा जी जी लेकिन ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है क्या है? ये गाना आप अपने डेडी को डेडिकेटी हाँ चलिए हमें सुन रहे होंगे बिल्कुल रजनीश जी की ओर से उनके पापा की याद में ये कौन चित्रकार है बहुत ही खूबसूरत गाना उनके लिए आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन? जित्र... सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटिया सर्पसी घुमेरदार घेरदार घाटिया ध्वजा तो से ये खड़े हुए जा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के गली गुलाब के बगीचे ये बहार के ये किस कवि की कल्पना है? ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो को अपने मन में तुम उतार लो चमका लो आज लालिमा चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की कण कण से झाकती तुम्हें छबी विराट की अपनी तो आंख एक है अपनी तो एक है उसकी हजार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी रजनीश जी से और उन्होंने बहुत ही प्यारा सा गीत अपने डैड को डेडिकेट किया वो अभी है नहीं लेकिन उनकी याद में हमने ये गाना सुना तो बहुत ही प्यारा सा गीत था ये कौन चित्रकार है एक्चुअली में चित्रकार जो है वो क्रिएशन करता है और क्रिएशन करने के बाद जब हम क्रिएशन को देखते हैं उस रचना को देखते हैं तो उनकी याद नहीं आती रचना में हम खो जाते हैं तो कहीं कही ना कहीं हमें एक लर्निंग एक सीख देने की कोशिश उनकी रहती है और मोस्टली रजनीश जी के जो डैड हैं वो इंजीनियर्स के लिए बुक्स तो लिखते थे बच्चों को अपग्रेड करने के लिए नॉलेज एनहानस करने के लिए इंजीनियरिंग में वो किताब लिखे हैं और वो किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा जैसे दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ की जो टूरिज़म की वाली बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले तो मैं अपने फादर का नाम भी बताना चाहूँगा कि हमारे हमारे पिता का नाम था प्रोफेसर एच दास फिर से एच के दास जी अच्छा अब जैसे आपने टूरिज्म की बात की क्योंकि दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का राजधानी है कैपिटल है तो वहाँ पर टूरिज्म तो सबसे ज़्यादा होता है हिंदुस्तान के कोने कोने से भी आते हैं लोग और दुनिया के कोने कोने से भी आते हैं चाहे वो इंग्लैंड हो अमेरिका हो जर्मनी हो यूरोप हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं शांतिवन राजघाट तो है ही उसके साथ साथ तीन मूर्ति है प्रगति मैदान है जहां पर एग्ज़िबिशंस होती रहती हैं लाल किला है कुतुब मीनार हैं है और खाने पीने के लिए काफी बहुत ही अच्छा स्थान है पंजाबी खाना पीना छोले भटूरे गोलगप्पे टिक्की पापड़ी <laughs> और और प्लस यहां का यहाँ फैसिलिटीज़ आपको सब मिल जाती हैं जी जी जी, जी. फ्रूट्स आपको हर सीजन का हमेशा मिलेगा पूरे साल मिलेगा जो भी आपको खाना चाहिए साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन पंजाबी नहीं। सब तरह का मिलता है चाइनीज है कॉन्टीनेंटल है यूरोपियन है सब मिलता है ओके और होटल्स भी तो छोटे होटल से लेकर धर्मशाला से लेकर सब चीजें और, और फाइव स्टार होटल और लग्जरी होटल्स भी हैं यहाँ एयरपोर्ट्स भी अच्छे बने हुए हैं और मेट्रो मेट्रो की कनेक्टिविटी अब बहुत अच्छी हो गई है वहाँ पर हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। और मौसम भी अच्छा रहता है वाह क्या बात है चलिए रजनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो है आपके शब्दों से दिल्ली घूम आ गए होंगे <laughs> मेट्रो सिटी होटल्स और आपने बहुत सारे टूरिज़म के जो चीज़ें हैं उनको आपने बताया तो ये वैसे हर शहर में कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं तो एक मंदिर एक धर्मशाला ये सारी चीज़ें तो होती हैं इसके साथ में आजकल जो है बहुत ऐसे टूरिज्म के प्लेसेस हर शहर में बनने शुरू हो गए जहां पर हम लोग जा कर घूम के आते हैं वन डे टूर भी करते हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है कि वीकेंड पे या महीने में एक बार जरूर थोड़ा सा ताजी हवा जो है ग्रीनरी में जाकर आए क्योंकि आजकल शहर में हम लोग जहाँ रहते हैं एसी में बैठते हैं एसी में सोते हैं पता ही नहीं चलता कि सूरज क्या है हवा क्या है पांचों तत्वों से इतने दूर हो गए हैं और सब हम मशीनरी के साथ जितने क्लोज हो गए ताकि हम लोग ये पता ही नहीं चलता कि ठंडी और फ्रेश जो वायु है उसके बारे में भी हम भूलते जा रहे हैं तो ये ज़रूरी हो गया कि आप वीकेंड में या फिर वंथ इन ए मंथ अपने फैमिली के साथ इस तरह अच्छी जगह पर जाकर आए ताकि आपको फ्रेश हेयर मिल सके तो आइए जाते जाते मैं रजनीश जी से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सोशल वर्क कर रहे हैं अभी भी इस उम्र में भी हमें खुशी है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को क्या बताना आप चाहेंगे मैं इस्पेली बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों इस इस दुनिया में किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है असीमित है आप आपके अंदर ऊपर वाले ने परमात्मा ने बहुत अच्छा टैलेंट है हर एक हर इंसान के अंदर और और हर इंसान अपने आप में यूनिक है बस हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और, और उस स्ट्रेंथ में उस पैशन और जुनून के साथ उसके हाथ पूरा दिलो दिमाग हम हमको लगाना है और आज का टाइम है एक्सपर्टाइज़ का जो भी आपकी एक्सपर्टाइज हो उसमें आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सके आपके सामने एग्जांपल हैं चाहे वो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन हैं शाहरुख खान जी हैं अपना उनका नाम है इसी तरह से क्रिकेट में धोनी है सचिन तेंदुलकर हैं आ, आजकल विराट कोहली हैं तो जहाँ भी आपका जिस चीज़ में आपको शौक़ हो क्रिकेट में डांस में म्यूज़िक में पढ़ाई में उसको मन लगा के जुनून से करना है उसके बाद आपका नाम शोहरत पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ती हुई आएगी लेकिन आपने उसमें मेहनत करनी है लगन करना है ये नहीं देखना कि वो क्रिकेट खेल रहे तो मैं भी क्रिकेट खेलूँ अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो मैं जो आपको अच्छा लगता है जिस चीज़ में आपका दिल और दिमाग लगता है उस चीज़ को आ, आप पकड़ के और उससे आप बहुत ऊंचे जा सकते हैं शिखर और जो भी आपकी एम्बिशन है अचीवमेंट है वो आप अचीव कर सकते हैं। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर आप खास करके बच्चों को मोटिवेशन के लिए आपने कहा बच्चों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपने बताया किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं और हर फील्ड में कहीं ना कहीं बहुत बड़े नाम हैं और उनको देख कर, उनकी जीवन कहानी को सुनकर आप अपने जीवन को बना सकते हैं तो चलिए हमारे सभी श्रोताओं को और सभी को मैं यही कहूँगा कि हमेशा जो हमारे अच्छे हैं जो लोग जिन्होंने काम किया है मेहनत किया है अपनी लगन से उनकी तरफ हमेशा ध्यान रखिए और वो मेहनत आपको करनी है और जैसे आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो बीच में बहुत मुश्किलें ज़रूर आएंगी मुश्किलों को ना देखे और सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत करते जाइए फिर आपके हर कदम में सक्सेस सक्सेस सक्सेस बनता जाएगा तो आप सभी सक्सेस रहें खुश रहें ऐसी शुभकामना के साथ रजनीश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच ओम शांति ओम, ओम शांति तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कराते रहो hazaron me I'm not afraid.